काफी जोर की बारिश के साथ ही करजत इलाके में स्थित इस पहाड़ी के पास हवा भी काफी ठंडी चल रही थी ठंडी हवा की वजह से टेंपरेचर भी करीब 17-18 डिग्री का रहा होगा यहाँ तक कि गाड़ी के भीतर भी बैठे होने के बावजूद भी ठंडक का एहसास हो रहा था रात के करीब 12 बज चुके थे लेकिन फिर भी डीएन नगर पुलिस स्टेशन के लगभग सभी पुलिस वालों के साथ अन्य कई थानों की पुलिस कर्जत इलाके के इस पहाड़ी के पास मौजूद थी तुरंत के आस के एरिया को पुलिस ने येलो कलर के पीते के साथ किया हुआ था कुछ पुलिस वालों के साथ ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग इस वक्त सुरंग के भीतर घुसे हुए थे पत्थर की खदान में घुसे सभी पुलिस वाले किसी खास सबूत की तलाश में यहां पहुंचे हुए थे वहां खदान के बाहर टीम ए की लीडर संगीता और टीम बी की लीडर मंजू सचदेवा रेनकोट पहने खड़ी थी उनके साथ वहाँ काफी पुलिस वाले खड़े थे इतनी रात में पुलिस की इतनी सारी गाड़िया और अनेक लाल और नीली बत्तियां जलते देख करजत इलाके के रहने वाले लोग भी आश्चर्य में थे उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यहाँ पर कौन सा नया केस हो गया है आखिर इतनी रात को यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है विक्रांत ने बैग के मिलने का जो स्थान बताया था उम्मीद थी कि वहां से कुछ और भी सबूत या क्लू मिल सकता है इसी फिराक में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ करजत पहाड़ी के पास पहुंचा हुआ था समझ लो यहीं पर एक पुलिस स्टेशन बन चुका था विक्रांत इस वक्त अपनी पुलिस कार में बैठा हुआ था उसके बगल में विक्रांत का नया साथी भी बैठा हुआ था साफ सुथरा होने के बाद वो अब काफी अट्रैक्टिव दिख रहा था विक्रांत कभी उसके सिर को सहलाता तो कभी उसके पेट को सहलाता वो भी अपनी लंबी जीप से कभी विक्रांत के हाथ को चाटता तो कभी उसकी शर्ट की बाह को पकड़ खींचने की कोशिश करता विक्रांत गाड़ी में बैठा बैठा कुछ सोच रहा था गजब का इतफाक है लेकिन ये सारे इतफाक किसी आम आदमी के साथ नहीं हो सकता था ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये चमत्कार उस अदृश्य शक्ति की ताकत का ही कमाल है सोचो अगर मैं योगेंद्र को पकड़ने के लिए ना गया होता तो फिर मुझे करजत की तरफ आने का आईडिया ना मिला होता और फिर आइडिया अगर ये कुत्ता ना मिला होता तो फिर मुझे इस पत्थर के खदान के बारे में कैसे पता चलता और अगर मैं खदान के भीतर ना पहुंचता तो फिर भला योगेंद्र मुझे कैसे मिलता और अगर योगेंद्र ना मिलता तो मैं उसका पीछा नहीं करता और फिर वो मेरे ऊपर अटैक नहीं करता और अगर वो मेरे ऊपर पत्थर से वार ना करता तो मैं भी उसके ऊपर अटैक नहीं करता फिर ना वो घायल होकर गिरता और ना ही मैं उसे उठाने के लिए वहां जाता और फिर ना मैं वो पत्थर हटाता और ना ही मुझे वो चमड़े का बैग मिलता और ना ही फिर ये छब्बीस साल पुराना केस दोबारा से खुलकर सामने आता सच में ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं है बताओ भला मैं एक छोटे से मुजरिम को पकड़ते पकड़ते इतने बड़े केस तक पहुंच गया आज दोपहर में जैसे ही पता चला कि ये बैग 26 साल पुराने किसी किडनैपिंग के केस से जुड़ा हुआ है विक्रांत ने तुरंत ही टीम लीडर संगीता को बुलाकर पूरी ए टीम के आगे सारी बात बताई विक्रांत ने बैग मिलने की सारी घटना संगीता को बता दी थी विक्रांत की पूरी बात सुनने के बाद पूरी पुलिस टीम तीन मिनट तक सन्न रह गयी थी किसी की जुबान ऐसी एक शब्द भी नहीं निकला था संगीता समेत सभी पुलिस वाले आश्चर्य में पड़ गए थे उन्हें यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था आज से 26 साल पहले हुई किसी घटना से जुड़ा इतना बड़ा सबूत मिलना हर किसी को चौंकाने के लिए काफी था यहाँ तक कि श्रेयस राव समेत अन्य पुलिस अधिकारी जो कि बीसों साल से पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे उन्होंने भी कभी इस तरह की घटना नहीं सुनी थी संगीता ने तुरंत ही टीम बी की लीडर मंजू और टीम हेड पुष्कर को भी इस घटना की जानकारी दी ये घटना पूरे डी नगर ब्रांच के लिए बहुत बड़ी बात थी ये किसी एक टीम का केस नहीं था बल्कि पूरे ब्रांच की इज्जत की बात थी अगर ये केस सॉल्व हो जाता तो पूरे डीएन नगर ब्रांच के लिए बहुत बड़ी बात होगी इस वक्त विक्रांत के पास जो बैग था उसकी मदद से 26 साल पुराने इस केस को सॉल्व किया जा सकता था आज तक किसी को नहीं पता था की कि किडनेपिंग के बाद गायब हुए वो पांचो बच्चे कहा हैं वो जिंदा भी है या मार दिए गए किसी को कुछ भी खबर नहीं थी अगर अब उस केस के बारे में कुछ पता चल जाता है तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस घटना के बाद सभी पुलिस वाले सन्न रह गए थे वो इसे किसी बहुत बड़े चमत्कार का कमाल मान रहे थे लेकिन पुष्कर अपनी आदत के अनुसार अभी भी विक्रांत को ही दोषी मान रहा था इतनी बड़ी बात तुमने छिपाई क्यों? जब तुम्हें बैग मिला तो तुमने तुरंत ही इसकी जानकारी मुझे क्यों नहीं दी अब अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस बनाऊंगा विक्रांत का दिमाग फिर से सनक गया उसने अपने टेबल पर पड़े खाली कॉफी के मग को उठाकर पुष्कर के ऊपर दे मारा पुष्कर डर के मारे टेबल के नीचे छिप बैठ गया विक्रांत फिर से उसे पीटने के लिए झपटा लेकिन तभी उसे जतिन ने किसी तरह से पकड़कर रोक लिया पुष्कर टेबल के नीचे से छिपकर विक्रांत पर जवाबी हमला करने ही वाला था कि मंजू जोर से चिल्ला पड़े पुष्कर बस करो मंजू को इतना गुस्से में आज तक किसी ने नहीं देखा था और सबसे बड़ी बात आज वो अपने पुष्कर आरोप चिल्लाई थी अभी ये सब बहस करने का वक्त नहीं है ये फालतू की बातें बंद करो अगर विक्रांत को पैसे लेकर भागना ही होता तो यहाँ पर बैग लेकर नहीं खड़ा होता अभी हमें फालतू की बहस करने के बजाय इस केस को कैसे सोल्व किया जाए इस बात पर गौर करनी चाहिए आपको अभी विक्रांत की गलती निकालने के बजाय हेडक्वार्टर पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए मंजू की तीखी आवाज सुनकर पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया भले ही पुष्कर इस वक्त मंजू का सीनियर था लेकिन फिर भी उसकी मंजू को पलट कर जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई आखिर पहले वो मंजू का जूनियर ही था मंजू के कहने के बाद पुष्कर ने तुरंत ही अपनी जेब ऐसी फोन निकाल कर हेडक्वार्टर आरोप सारी इन्फॉर्मेशन दी मंजू इस वक्त टीम लीडर की जिम्मेदारी को बड़े अच्छे ऐसी निभा रही थी उसने संगीता की तरफ देखते हुए कहा संगीता अभी हमें तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलना होगा केस बहुत बड़ा है और हो सकता है कि दूसरी ब्रांच की पुलिस टीम की मदद लेनी पड़ेगी तुम अपनी पूरी टीम को रेडी करो सभी को वहाँ चलना होगा ओके मैं करती हूँ संगीता ने अपना सिरे लाते हुए कहा और विक्रांत मंजू ने विक्रांत की तरफ देखते हुए तो कहा तुम्हें बैग कहाँ मिला कैसे मिला कब मिला सारी डिटेल सब कुछ तुम सुनिधि को रिकॉर्ड करवाओ एक एक डिटेल चाहिए मुझे